विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित गाजीपुर इकतीस मार्च अठारह सौ नब्बे प्रिय महोदय मैं पिछले कई दिनों से यहाँ नहीं था और आज फिर बाहर जा रहा हूँ मैंने भाई गंगाधर को यहाँ बुलाया है और यदि वह आता है तो हम दोनों साथ साथ आपके यहाँ आएंगे कुछ विशेष कारणों से मैं इस स्थान से कुछ दूरी पर एक गाँव में गुप्तवास करूँगा और उस स्थान से पत्र लिखने का वहाँ कोई साधन नहीं है जिसके कारण आपके पत्र का उत्तर इतने समय तक नहीं लिख सका भाई गंगाधर के आने की काफ़ी संभावना है अन्यथा मेरे पत्र का उत्तर मुझे मिल जाता भाई अखंडानंद वाराणसी में डॉक्टर प्री के यहाँ ठहरा है हमारा एक दूसरा भाई मेरे साथ था पर वह अब अभिनानंद के स्थान को चला गया है उसके पहुँचने का समाचार नहीं मिला और चूँकि उसका स्वास्थ्य ठीक न था इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा चिंतित हूँ कि चारा नहीं है क्योंकि मैं अत्यंत दुर्बल हृदय हूँ और प्रेम जन्य विक्षेपों से पराभूत हो जाता हूं आशीर्वाद दीजिए कि मैं कठोर हो सकू मैं अपने मन की दशा आपसे क्या कहूँ वह ऐसा ही है मानो रात दिन उसमें नरक की ज्वाला जल रही हो कुछ भी नहीं अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर सका यह जीवन व्यर्थ में उलझ गया प्रतीत होता है मैं पूर्ण रूपेण किंग कर्तव्य मूढ़ हूँ बाबा जी मधुसिक्त शब्दों को बरसा करते हैं और मुझे जाने से रोकते हैं आह मैं क्या कहूँ मैं आपके प्रति सैकड़ों अपराध कर रहा हूँ कृपया उन्हें मानसिक व्यथा से पीड़ित एक पागल की भूलें समझ क्षमा कर करें अभेदानंद पेचित से पीड़ित है बड़ी कृपा होगी यदि आप कृपया उसकी हालत को जान ले और यदि वह हमारे यहाँ से आए हुए भाई के साथ जाने को राज़ी हो तो उसे हमारे मठ में भेज दें मेरे गुरु भाई अवश्य ही मुझे कठोर और स्वार्थी समझते होंगे ओह मैं क्या कर सकता हूँ मेरे मन की गहराई में बैठ कर कौन देख सकता है कौन जानता है कि रात दिन मैं कौन सी यंत्रणा भोग रहा हूँ आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में अविरल धैर्य और अध्यवसाय उत्पन्न हो असंख्य प्रणाम स्वीकार करें आपका नरेंद्रनाथ। नाथ पुनः अभेदानंद सोनारपुरा में डॉक्टर प्रिय के घर में ठहरा है मेरी कमर का दर्द वैसा ही है नरेंद्र